श्री लीला प्रसंग प्रथम प्रथम वर्ष की अन्य घटनाएं के भावावस्था में श्री भावा जगन्माता के दर्शन करने के पश्चात अपने कुल देवता श्री रघुवीर की ओर उनका चित्त आकृष्ट हुआ था यह समझकर कि हनुमान जी की भांति अनन्य भक्ति के द्वारा ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन लाभ संभव है दास्य भक्ति में सिद्ध होने के निमित्त वे उस समय अपने में महावीर जी के भाव का आरोप कर कुछ दिन के लिए साधना में प्रवृत्त हुए थे निरंतर महावीर जी का चिंतन करते हुए उस आदर्श में वे इतने तन्मय हो गए थे कि कुछ काल के लिए उनके अपने पृथक अस्तित्व तथा व्यक्तित्व तक का बोध लुप्त हो चुका था वे कहते थे उस समय आहार विहार आदि सभी कार्य मुझे हनुमान जी की तरह करने पड़ते थे इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं इच्छा पूर्वक उन कार्यों को किया करता था किंतु अपने आप ही वैसा हो जाता था पहनने के वस्त्र को पूछ की तरह लपेटकर मैं अपनी कमर में बांधता था उछल कूद कर चलता था फल मूलादि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाता था तथा छिलके निकाल फल खाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती थी पेड़ के ऊपर ही अधिक समय बिताया करता था और गंभीर स्वर से रघुवीर रघुवीर कहकर निरंतर मैं उनको पुकारता रहता था उस समय मेरी आंखें सदा चंचल रहती थी तथा आश्चर्य है कि उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी की अंतिम छोर भी लगभग एक इंच बढ़ गया था उनकी इस बात को सुनकर हमने उनसे पूछा था महाशय आपके शरीर का वह अंश क्या अब भी उसी प्रकार है उत्तर में उन्होंने कहा था नहीं मन के ऊपर से उस भाव का प्रभुत्व हट जाने के बाद धीरे धीरे वह पुनः पहले के समान स्वाभाविक आकार का हो गया है दास्य भक्ति के साधन के समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक अभूतपूर्व दर्शन तथा अनुभव हुआ था वह दर्शन तथा अनुभव इससे पूर्व उन्हें जितने दर्शन अनुभवादि हुए थे उनकी अपेक्षा इतना नवीन प्रकार का था कि उनके हृदय में गहरे रूप से अंकित होकर उनकी स्मृति में वह निरंतर जागरूक रहा वे कहते थे उस समय एक दिन मैं पंचवटी के नीचे बैठकर कर ध्यान चिंतनादि कुछ नहीं कर रहा था ऐसे ही बैठा था उसी समय एक अनुपम ज्योतिर्मय स्त्री मूर्ति मेरे समीप आविर्भूत हुई और वह स्थान आलोकित हो उठा तब केवल वह मूर्ति ही मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी किंतु पंचवटी की वृक्षलताए तथा गंगा जी आदि सभी कुछ मुझे दिखाई दे रहा था मैंने देखा कि वह मूर्ति मानवी है क्योंकि देवियों की तरह वह त्रिनेत्रुक्त नहीं है किंतु प्रेम दुख करुणा तथा सहिष्णुतापूर्ण वैसे मुखमंडल के समान अपूर्व ओजस्वी गंभीर भाव देवी मूर्तियों में भी प्रायः देखने को नहीं मिलता है प्रसन्न दृष्टि से मुग्ध करती हुई वे देवी मानवी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण मेरी ओर आ रही थी स्तंभित होकर मैं सोचने लगा ये कौन है ठीक उसी समय एक बड़ा भारी बंदर कहीं से हुप हुप करता हुआ वहाँ आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा यह देखकर मेरा मन भीतर से कह उठा सीता जन्मदुखनी सीता जनक राज नंदिनी सीता राममय जीविता सीता तब माँ माँ कहकर अधीर हो मैं उनके चरणों में लोट ही रहा था कि तत्काल वे बड़ी तेज तेजी से आगे बढ़कर अपने शरीर को दिखाते हुए इसमें प्रविष्ट हो गई आनंद तथा विस्मय से मैं विवल हो उठा तथा अचेत होकर गिर पड़ा ध्यान चिंतनादि के बिना इस प्रकार का कोई दर्शन इससे पूर्व मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था जन्म दुखनी ने सीता जी का दर्शन सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण ही संभवतः मुझे उनकी तरह आजन्म दुख भोगना पड़ा था तपस्या के लिए उपयोगी पवित्र भूमि की आवश्यकता अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय से एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की अभिलाषा व्यक्त की थी अस्वस्थ च वटधात्री अशोककम् वटी पंचकुम सापयेत् पंच दीक्षु सापयेत् सापये प्राची विल्लमुत्तरभागतः वटम पश्चिम भागे तो धात्री दक्षिणत अशोकमण्य दिख स्थाप्य तपस्या वेदी चतुर्ता सुंदरी पोखर को उस समय साफ करवाया गया था तथा प्राचीन पंचवटी के समीपस्थ नीची जमीन में उस मिट्टी को डालकर उसे समतल करने के कारण इससे पूर्व श्री रामकृष्ण देव जिस आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे वह नष्ट हो चुका था तदनंतर इस समय जहां साधन कुटीर है उसके पश्चिम की ओर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से एक अस्वस्थ वृक्ष रोपकर हृदय के द्वारा वट अशोक विल्व तथा आमले के पौधे लगवाए एवं तुलसी तथा अपराजिता एक प्रकार की लता के बहुत से पौधे लगाकर उन्होंने समग्र स्थल को घिरवा दिया बकरी तथा गायों से उन पौधों की रक्षा के निमित्त मंदिर स्थित बगीचे के भरताभारी नामक एक माली की सहायता से जिस प्रकार अद्भुत उपाय अवलंबन कर उन्होंने उस स्थान में घेरा लगवाया था उसका अन्यत्र उल्लेख किया गया है श्री रामकृष्ण देव की देखरेख तथा नियमित जल सिंचन से तुलसी तथा अपराजिता के पौधे शीघ्र ही इतने बढ़ गए तथा इस प्रकार घने उठे हो उठे कि उनके अंदर बैठकर जब वे ध्यान करते थे उस समय बाहर के लोग उन्हें एकदम नहीं देख पाते थे